को लिङ्ग वस्तु वन क्षय नया को उ के विद्वान् पण्डित विवे मुक्ति न्येतन ब्रह्म का नू शीघ्रो कुप्रभा तीन उनको जानता है। तो अपने पर जान देने प्रलय भविष्य कारणी जानीश्वर काता ज्ञान अद विद्वान् ईश्वरी बुद्धि स्वरूप उल्लेख के हि की परा ईश्वर स्वभाव रक्षा के योग्यते उलनाम यदि को ईश्वर के गुणस्वरूप स्वभाव प्राय उसको बड़ा मांगने के लिए कोई तैयार नहींष है, है। गौर चीज को देखती मुख्य मानता है मुख्य रूप गौर है। दुख का कारण मूलमय बनाया है। ऋषियों के ग्रंथों से पता चलता है गौण को गौण समझो और मुख को मुख समझ प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से किसी को गौण मानता है और किसी को मुख्य मानता है अपनी बुद्धि से सभी ऐसा निर्वाचन करते हैं वस्तुतः और देखा जाए तो परमाणु से सिद्ध जो गौण है उसको तो गौण मानना और जो परमाणु से इससे मुख्य उसको इसको मुख्य मानना वह है वास्तविक स्थिति यह वास्तविक स्थिति नहीं है जिसके मन में जैसा आए और वह निर्वाचन करे कि यह मुख्य है यह कौन है एक प्रश्न उठाता हूं आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे एक व्यक्ति ने आज विवाह करवाया और विवाह करवाने के पश्चात दिनेश वैराइटी हो गया जैसा योगदश में लिखा है आप ध्यान दो क्या वो अग्रह स्थाश्रम को छोड़ के इस मैची बन जाए या अग्र स्थाशन भी अपना ये व्यतीत करें कर्तव्य पालन करें अब आप अपना गौण और मुख्य आपके दोनों कह नगर के निर्वासी हो गया ना वो किन्हीं को मुख्य मान किसी को गौण विरुद्ध आप के विरुद्ध मुख्य मुख्यमंत्री कौन टकराव हो गया ना एकदम पता तो ऐसे ही चलता परीक्षा भवनों में बैठने से पता चलता कौन कितने के लिए आता एक व्यक्ति के रेस्ट में गया उसका छोटा सा बच्चा हो गया बालक बालिका हो गई दो हो गए थे तीन हो गए थे चार हो गए उधर दे रहे हो गया वो उनका पालन पोषण करें उनका प्रशिक्षणाधि संभाले तुम्हारा जुनियादी बन जाए बोलो बात वही है वही नहीं और सिद्धासी बनना चे को है अस्मीन सताय नी सकति या तो सिंहासि बनना मुख्य या पालागा। पालागा। नहीं हो है। के करना है, रे पालनोड आपकी रहे कि तो तो तो आपसे दो। नहीं भाषा बी विचिन् महेन्द्र मेला मे विकास्व महेन्द्र मया उत्तम भयङ्करी बिन्दीव उनके लिए तो यही महत्व है <laughs> अब परीक्षा का जो क्षेत्र सामने आता है जब पता चलता है कौन व्यक्ति किसका उत्तर देता है अब वो इसका वास्तविक उत्तर क्या है ऐसी बातों का सभी जगह यहां गौन और मुख्य है जो व्यक्ति आज के स्तम प्रवेश कर के कार्य सम्भार छोड्यो कौन अपीयगी अह एोगा वच्च पालन पोषण सन्न्यासी बनक योगिकाम ये, ये, है। काम ये है। कर केगा विरोधी विवेक वैरा किए हुए ये मेरा परिवार और ये अर्जुन भाई का परिवार ऐसा नहीं होता यह होता है विवेकी व्यक्ति के दिमाग में विद्वान व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग ये मेरा परिवार और ये दूसरे का परिवार ये ऐसा नहीं होता ऐसा है तो फिर विवेक नहीं अब आपको चाहिए प्रमाण मैं मेरी बात मानी है और मैं आपकी चूंकि तीसरा आएगा न्यायाधीश तो नहीं तो आप, आप तुप, तुप, तुप, तुप दी। अपनी बात क्या करेंगे बीस टुकबंदी दूसरा अपनी लगाएगा वहां संध्या उनको भूल जाएंगे वो बार विवाद पकड़े हो जाएंगे कई बार देखा ना और बेरो के अनुमय वो जो वैराग्य के विचार और त्याग के विचार दूर हो जा फिर तू -तू जाएंगे फिर टूट्यूब आ जाएंगे कई बार लड़ाई होती है झगड़ा कर बैठते हैं परिणाम उनका कदा मे बोलना ऋषियो यद् अ एव वीरदेव तद् अ एव ब्रह्मदे जिस दिन हो जाए उसी दिन सन्यास मेरा ये हो उस ले ले किमराज्ञा मा मनप्रस् हो जाए तो से <laughs> हो चि ब्रह्मचार्या ब्रह्मचर्य आश्रमे वैराज्ये के निरा नम्बर आया भो सी का ब्रह्मचर्योग्रेस् जाना पडताी पीमपुरुष जाना पर और इसमें जो हाँ हो गया और थोड़ी देर में वेराइटी वैक्सीन क्या करेगा <laughs> एक विद्वान ने एक बात देखी एक देख व्यक्ति था जवान था अच्छा समंदार था तो उसका विवाह मने जा रहा था और कई बार ऐसा होता है प्राय विवाह देखने में बड़ा भूखा मरना पड़ता है भोजन का प्रबंध ही भोजन का प्रबंध नहीं होता वो वो जो था जो युवा संस्कार का समय आते आते आते आते आते आते बहुत देर हो गई और पच्चीस तीस वर्ष की अवस्थावा लेकर तो इतनी भयंकर भूख लगती है लगती है नहीं उसको इस भाषा में बोलते वो तो पत्थर भी हजम कर जाता इतनी भयंकर भूख लगती है और उसको भयंकर भूख लगी इसका जवाब ना था और तैयारियां चल रही थी के चलो भवा संस्कारो ये करो मुझे चाहिए। इतनी विवाद जिमे इ भ भयकर आपत्तिरुपे मुवा प्रचा तु वेद्यासे सकताीन बिना विवेक वैराज्ये के तु मन्त्री संन्यासना चे और न गृही लेना चाहिए, चाहिए अब किसी चे न मा अपि किञ्चन कर्तव्य पालन ए कर्तव्य पालन उर्वाजे ए कर्मा कर्तव्य कारण अस विश्लणः ऋषि ने, ने लेखा ले पटाक्रे <laughs> वे उसका पूरा ना, ना, कोलिका दिन हो जाए वैराग्यो जीव पूरा हो जाए वैराग्य ये दे मेरे देश जि दिन वैराज्ये गु दिन सङ्गाले लेरा नो जाने तु बाल्य तुन्वय धर बिनाग्ये के एहसान नहीं करना चाहिए सीधी सी बात दो बात और विवेक वैरा के होने के पश्चात कोई दोष नहीं आता किसी में न्यायदर्शी ने पूरा फरकन उठा रहा है ये करके आप मुक्ति को प्राप्त करवाना चाहते हैं लोगों को हां तो वो कहीं अच्छा तीन ऋण होते हैं जी पितृण देव ऋण त्रिभिन् भोजिजाय इहाम त्रिभि ती हो जाता है बिना है ऋणीता देश वी पि ऋणी हा काम कर्त वो तीन ऋण उदा करो पुत्र पैदा करो एक यज्ञो व यज्ञ उत्पन्न विद्यां करो असलमय कर। ये ऋण है ऋण यान ऋणो समाज ये ऋण नी हमें थोड़ा सा आगे लगा रहे हैं क्योंकि पिछले छेड़िया हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा ऋणी और ऋण इनको ऋणों के चलते कहते हैं ऋण नहीं है वास्तव ये तीन ही ध्यान से सुन लो बिना तो सुन लो पड़े भ्रांतियां होती है उनका क्या है लोकमय ऋण देकर के जो व्यक्ति ऋण नहीं देता उसको दोषी माना जाता गृहस्तम जाकर के जो इनको नहीं करता उसको दोषी माना जाता वास्तव में ऋण नहीं है क्या है माता पिताजी धन संपत्ति का अधिकार है वो ऋणी नहीं है ध्यान से सुन लो नहीं समझा वो अधिकार है वो जाएगा वो ऋणी ऋणी ऋणों के खुलने हैं और फिर करने लगे जिस व्यक्ति ने सर्वस्व विश्व के लिए दे दिया उसका ऋण नाम कीजिए उसको कैसे छोड़ेगी जिस व्यक्ति महर्षिन्दे माता पिता सेवा लोग गीत गाते हैं, हा जी कहा था उ भा मु अाता पिता सेवा अग्रे बेकार चिन्तु बिकुल मिला मनघ मिला जुला विद्यार्थी का नाम। वेद विरुद्ध सिद्धान्त विरुद्ध व्यक्ति वेद न सर्वास्व संसार उपा कौन दोषी मा गुरु गिरी पिता सेवा गुरु गिर्यािता सेवा किं चिता ये बिना च बिना चत कीत बहु गायि जाती तु इस ध्यान रचना व्यक्ति सर्वस्व सुरक्षा मान के और विद्या भरण के माध्यम से सारे संसार का उपकार करता है उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होता कोई दोष उसको दोषी नहीं ठहरा बोलू उस जैसा गुणी दुनिया नहीं है कोई दोष की बात तो छोड़ उस जैसा गुणवान व्यक्ति धरती पर कोई भी नहीं है जो इस रूप आता है तुलना करो थोड़ी कौन और मुख्य का काम पकड़े आज भाई तीसरों का जो विवाह करवाने वाला हो उसको वैराग्य हो जाए एक और उसको वैराग्य लेकर के रहता है, रहान देना एक और चारों वेदों का विद्वान बन के योगी बनकर महेश गांधी की तरह काम करता है और एक लोग कच्चे बच्चों को ले जाता पता नहीं अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे आज बताओ उससे अधिक उपकार होगा संसार का और उससे होगा दुनिया करो गौर मुख्य कौन सा है वचन दिया है ना हमने सत्य का पालन करना चाहिए ना भाई ये भी वचन दिया नहीं नहीं दोनों को जोड़ो ये वचन दिया सत्य का पालन ये भी वचन है कि वहराज्य हो जाएगा उस सत्य का पालन करना क्योंकि जुड़ा हुआ दोनों को मिलाओ ना पूरा प्रकरण दो बात की गृहस्ट जाओ यह वचन दिया गृह का पालन करो हो तो छोड़ दो ये भी तो बच्चे बीजेपी के बच्चे ध्यान दोनों को जोड़ करना चाहिए एक और अकेले तो निर्णय नहीं हो जाएगा तो इसलिए ये बात है और लंबा कभी भी आप पूछ सकते हैं कोई भी इसकी युक्ति वो नहीं है जो लोग ये दुखबंदी लगाते हैं कि कई लोग कहते हैं मतलब गुरुकुल म जाऊंगा और मेरे घर में कोई वो नहीं है और मतलब विद्वान बनना चाहता हूं और वो कहते हैं पागल है तू गुरुकुल मजाना चाहता है माता प्रेम खिला इसे बोलिए कोई बड़ा नहीं है उनको फिर ढूंढ के भरी बांधे और वो कच्चे बच्चे दो रोटी नहीं दे सकते उसके लिए जीवन कपाता अब बताओ सारे बिगाड बिगाडि पदा चौकिदा राष्ट्रपति वेद इस नगरे समीपे चर्चा की सेह लागो चर्चा छेडि न वैज्ञानिक आपणी बे महान प्रवेद मन्त्रे का जो ब्रह्म को बताता है, ब्रह्म विद्या बता ब्रह्मविद्याुनया समसे बालि बा समनेके बीचरखण्ड आया ऋषियो परम्परा विद्वान् ब्रह्मवेता मानगे कि भौति वैज्ञान किं मानते चे बीस पीएचडी तु विद्वान् पूरा विद्वान् न मानया जाता वैदी परम्परा ब्रह्म वेदता विद्वान् मानया जाता और या ता शिक्षा मात्माजेता <laughs> <laughs> गी मही का परमात्मा परे हा चेत् हा मत बोलो वो करेंगे फोन जाएगा फोन करके माता जी को जरूरी है पांच हो जाएंगे फोन सुनेगा हां <laughs> बोलो ये लिखा है परिस्कार संबंध ध्यान <laughs> पिताकार प्रोत्ता है जो रक्षा का है। पिता पिताकार देख क्या है जो रक्षा करें ये हमारा और परमात्मा का पिता पुत्र का संबंध है ये वो पिता नहीं लेना है जो वेद की रक्षा वेद का प्रचार करता है। की पमात्माज्ञा का करता है। पर दृष्टि पमात्मा काता कस्तिकता का प्रचार करता प्रचारता ईश्वर की वेदवाणी का प्रचारता ईश् क रा रक्षा का मतलब उसकी आज्ञा का पालन किया दृष्टि कहा है ए, पितु को पिता असल वो पिता का भी पिता बड़े का भी पिता अब व्यक्ति एक जरा पंद्रह वर्ष का एक बार ऐसी घटना घटी विवेक की पढ़ा रहे थे और एक बड़े स्नातक था गुरु का उसकी अवस्था भी बड़ी विवेक की छोटे थे अब पढ़ा ये पढ़ाए ये बालक पढ़ा थे भाई आज पढ़ा लिखे थी क्या का जाता है तो यहाँ पर बालक और बुढ़ देगी कोई ना बात यहाँ पर वो जो है ना मुनु आध्य बालक के नृद्धो बहुत ये नीतम न के वृद्धो भवती उससे वो टूटा बड़ा व्यक्ति नहीं माना जाता जिसके इसके बाल सफेद हो गए हो न कहते जो विद्वान है वो बड़ा माना जाए हाँ अवस्था में ये बड़ा है। तो देखिए ये प्रकरण मैंने सुनाया वेव मंदिर में बतला है कि जो परमात्मा के पूर्व से वो बताता है मुग महान सबसे बड़ा है सबसे बड़ा विश्वास उसने अपने जीवन को सफल बनाया है तो अब हम इसको यहीं पर विराम